संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जय कृष्ण राय तुषार जी की एक सुंदर रचना एक आस्था गीत जिसका शीर्षक है जहाँ सबसे सुंदर रंग श्याम जहाँ वंशी गुंजे हर शाम, किशोरी जी का जो छवि धाम जहाँ पर कृष्ण रूप में राम वही है वृंदावन का धाम वही है वृंदावन का धाम जहाँ भगवान भक्त के दास सूर वल्लभ स्वामी हरिदास जहाँ राजा से रंग का मेल सुदामा कृष्ण का सुंदर खेल जहाँ यमुना का क्रीड़ा धाम वही है वृंदावन का धाम वही है वृंदावन का धाम जहाँ बस प्रेम है द्वेष न राग जहाँ हर मौसम होली फाग जहाँ फूलों में इत्र सुवास जहाँ उद्धव जी का परिहास जहाँ संतों का सुख नाम, वही है वृंदावन का धाम वही है वृंदावन का धाम जहाँ गीता का अमृत पान गोपियों का नर्तन मधुकान जहाँ मिट जाते सुख संताप पुण्य का उदय अस्त हो पाप है जिसके वश में माया काम वही है वृंदावन का धाम वही है वृंदावन का धाम जहां गिरी गोवर्धन का मान इंद्र का टूटा था अभिमान जहा गायू का पालन हार जहा भक्तों के मोक्ष का द्वार जहां सबसे सुंदर रंग श्याम वही है वृंदावन का धाम वही है वृंदावन का धाम वही है वृंदावन का, का धाम अभी आप सुन रहे थे जय कृष्ण राय तुषार जी की रचना एक सुंदर आस्था गीत जहा सबसे सुंदर रंग श्याम वाचक स्वर भारती परिमल